श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ तेईस बाईस अक्टूबर अट्ठारह सौ पचासी साधु संघ तथा त्याग श्री रामकृष्ण डॉक्टर से साधु संघ की सदैव आवश्यकता है रोग लगा ही हुआ है साधुओं के उपदेश के अनुसार काम करना चाहिए केवल सुनने से क्या होगा दवा का सेवन करना होगा और भोजन का भी परहेज रखना होगा उस समय तथ्य आवश्यक है डॉक्टर पथ्य से ही बीमारी अच्छी होती है श्री रामकृष्ण वैद्य तीन तरह के होते हैं उत्तम मध्यम और अधम जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खाते रहना कहकर चल, चला जाता है वह अधम वैद्य है रोगी ने दवा का सेवन किया या नहीं इसकी खबर वह नहीं रखता और जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए बहुत तरह से समझाता है मीठी बातों द्वारा कहता है अजय दवा नहीं खाओगे तो भला अच्छे कैसे होगे भले मानस मैं खुद दवा पीस कर देता हूँ लो खाओ वह मध्यम वैद्य है जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा ना खाते देखकर छाती पर घुटना रखकर जबरदस्ती दवा खिलाता है वह उत्तम वैद्य है डॉक्टर दवा ऐसी भी होती है जिससे छाती पर घुटना रखने की जरूरत नहीं होती जैसे होम्योपैथी श्री रामकृष्ण उत्तम वैद्य अगर छाती पर घुटना रख भी दे तो कोई भय की बात नहीं वैद्य की तरह आचार्य भी तीन प्रकार के हैं जो धर्मोपदेश देकर शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते वे अधम आचार्य हैं जो शिष्य के कल्याण के लिए बार बार उसे समझाते हैं जिससे वह उपदेशों की धारणा कर सके बहुत कुछ निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्यार दिखलाते हैं वे मध्यम आचार्य हैं और शिष्यों को किसी तरह अपनी बात न मानते हुए देखकर कोई कोई आचार्य जबरदस्ती उनसे काम लेते हैं वे उत्तम श्रेणी के आचार्य हैं डॉक्टर से सन्यासी के लिए आवश्यक है कामनी और कांचन का त्याग करना सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए स्त्री कैसी है जानते हो जैसा इमली का आचार उसकी याद ही से लार टपक पड़ती है उसे सामने नहीं लाना पड़ता परंतु यह आप लोगों के लिए नहीं यह सन्यासियों के लिए है आप लोग जहाँ तक हो सके स्त्री के साथ अनासक्त होकर रहिए कभी कभी निर्जन में ईश्वर का ध्यान किया कीजिए वहां भी स्त्रियाँ न रहें ईश्वर पर विश्वास और भक्ति होने पर बहुत कुछ अनासक्त होकर रह सकोगे दो एक बच्चे हो जाने पर स्त्री और पुरुष में भाई बहन जैसा व्यवहार रहना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए इससे इंद्रिय सुख की ओर मन न जाए लड़के बच्चे और ना हो गिरी डॉक्टर से आप तीन चार घंटे से यहाँ हैं रोगियों की चिकित्सा के लिए ना जाइएगा डॉक्टर कहाँ रही डॉक्टरी और कहाँ रही रोग रहे रोग ऐसे परमहन से पाला पड़ा है कि मेरा तो सर्वस्व ही सुहा हुआ सब हंसे श्री राम देखो कर्मनाशा नाम की एक नदी है उस नदी में डुबकी लगाना एक महाविपत्ति है इससे कर्मों का नाश हो जाता है फिर वह मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता डॉक्टर आदि सब हंसते हैं डॉक्टर मास्टर गिरीश तथा दूसरे भक्तों से मित्रों तुम मुझे अपने में से ही एक समझो यह बात मैं डॉक्टर की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ परंतु यदि तुम मुझे अपना समझो तो मैं तुम्हारा ही हूँ श्री रामकृष्ण डॉक्टर से एक है अहेतु की भक्ति यह अगर हो तो बहुत अच्छा है यह की भक्ति प्रहलाद में थी उस तरह का भक्त कहता है हे ईश्वर मैं धन मान देह सुख यह कुछ नहीं चाहता ऐसा करो कि तुम्हारे पांच पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो डॉक्टर हाँ काली तले में लोगों को प्रणाम करते हुए मैंने देखा है काली में लोगों को प्रणाम करते हुए मैंने देखा है उनके भीतर कामना ही कामना रहती है कहीं मेरी नौकरी लगा दो कहीं मेरा रोग अच्छा कर दो यही सब श्री राम कृष्ण से आपको जो बीमारी है इससे लोगों से बातचीत करना बंद कर देना होगा हाँ जब मैं आऊँ तब मेरे साथ बातचीत अवश्य कीजिए सब हंसते हैं श्री राम यह बीमारी अच्छी कर दो उनका नाम गुण कीर्तन नहीं कर पाता हूँ डॉक्टर ध्यान करने ही से उद्देश्य पूरा होता है श्री रामकृष्ण यह कैसी बात मैं एक ही ढर्रे पर क्यों चलूं? मैं कभी पूजा करता हूं, कभी जप कभी ध्यान कभी उनका नाम लिया करता हूं और कभी उनके गुणगान गाकर नाचता हूं। डॉक्टर मैं भी एक ढर्रे का आदमी नहीं हूं। श्री रामकृष्ण तुम्हारा लड़का अमृत अवतार नहीं मानता परंतु इसमें कोई दोष नहीं ईश्वर को निराकार मानकर अगर उनमें विश्वास रहे तो भी वे मिलते हैं और साकार मानकर अगर उनमें विश्वास हो तो भी वे मिलते हैं उनमें विश्वास का रहना और उनकी शरण में जाना ये दोनों बातें आवश्यक है आदमी तो अज्ञानी है उससे भूल हो जाती है एक शेर भर के लोटे में क्या कभी चार शेर दूध समा सकता है परंतु चाहे जिस मार्ग में रहो व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए वे अंतर्यामी हैं अंतर की पुकार से वे सुनेंगे ही व्याकुल होकर चाहे साकारवादी के मार्ग से जाओ चाहे निराकारवादी के मार्ग से उन्हें ही पाओगे मिस्री की रोटी चाहे सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके मीठी जरूर लगेगी तुम्हारा लड़का अमृत बड़ा अच्छा है डॉक्टर वह आपका ही चेला है श्री राम कृष्ण हसकर कोई सलाह मेरा चेला वेला नहीं है मैं खुद सबका चेला हूँ सब ईश्वर के बच्चे हैं ईश्वर के दास हैं मैं भी ईश्वर का बच्चा हूँ ईश्वर का दास हूँ चंदा मामा सबका मामा है सब हंसते हैं